सत्ता कोई जाति नहीं है सत्ता तो स्वरूप ही है जिस आकाश में आकाशत्व नभस्तव एक अर्थ है क्योंकि ब्रह्म है सदरूप उससे भिन्न जितने हैं, सब सत्य भिन्न असत हो जाएगा उससे भिन्न कोई साथ है नहीं साथ एक होने के कारण सत्य में रहने वाले धर्म सत्य कोई जाति नहीं है एक व्यक्ति में एक व्यक्ति जिसका आशय हो जाती नहीं होती है घटतत्व अनेक घट में है तो एक जाति है आकाशत्व तो का आश्रय एक ही आकाश होने से आकाशत्व तो जाति नहीं है द्रव्य तो जाति घट में जल में आकाश में सब में रहने से द्रव्य जाति तो आकाश में भी रह जाएगी क्योंकि आश्रय बहुत हो गए द्रव्य तो, तो, तो का अनेक द्रव्य है आकाश भी द्रव्य है घट आदि भी द्रव्य है किन्तु आकाशत्व जाति नहीं है क्योंकि आकाशत्व का आश्रय केवल आकाश एक व्यक्ति ही है वो जाति नहीं है फिर इसके ऊपर शंका करते हैं ननो घट पटह सन कुड्य सन इत्यादि प्रतीत अनुरुध है ऐसे प्रतीत ज्ञान होता है घट है घट हे कहने के लिए घटसन विद्यमान है पटवी कुड्यम दिवाल है कुड्यसन कुड्यम सत कुड्यम है अनुसार कुड्यम सत न है। ये जो ज्ञान सब सत सत सन एक आकार प्रतीत होती है तो सब में एक सत्ता जाति मानते हैं घटपट आदि उपाधि भिन्न सुट पटादि अलग अलग किंतु सब में एक सत्ता जाति मानते हैं घटपटादि भिन्न होने पर भी उपाधि भिन्न सुगत सु व्यवहार आय एकाकार व्यवहार सत सत सत ऐसे व्यवहार करने के लिए घट पट पर्वत पत्थर जल सब में एक जाति मानते है सत्ता जाति सत्तम जाति अंगी जैसे सत्तो जाति मान ये तार्कि लोग मानते है इस प्रकार आप भी मानिए एक सत्ता जाति सर्वत्र अनुगत व्यवहार एकाकार प्रती थ करे चेत यहां तक तो संक्राहन पर सिद्धांत है न रूपेतु सर्वेश अनुगत ब्रह्मसन्मात्र व्यवहार हो जाएगा जितने अलग अलग है सर्वगत ब्रह्मसन्मात्र ब्रह्म ही सद्रूप ब्रह्म सदव समय दसित सदप ब्रह्म हे सदूप ब्रह्म व्यापक है जितने वस्तु है सर्वत्र घट पट दीवाल पर्वत चंद्र सूर्य पृथ्वी सर्वत्र अनुगत व्याप्त है सद्रूप ब्रह्म तो अनुगत ब्रह्म सन्मात्र से ही व्यवहार हो जाएगा अलग सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं जिस प्रकार आकाश है के एक ही आकाश है घट के अंदर है तो घट आकाश कहते हैं मठ के अंदर है तो मठ आकाश कहेंगे कमंडल केन्द्र तो कर काका कर्काश कहते हैं घटा कैसे कोई एक नहीं हजार करोड़ घट है सब केंद्र आकाश है का आकाश के तो घट मठ आदि उपाधि भिन्न होने पर भी घट तो आदि उपाधि भिन्न सु आकाशे घट आदि आकाश घट आकाश मठ आकाश कर्काश का गो आकाश अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं उपाधि के भेद से घट मठ आदि उपाधि के भिन्न होने पर आकाशीय अलग व्यवहार होता है किंतु सर्वत्र आकाश व्यवहार होता है अनुगत आकाश है नहीं हो एक आकाश सब घटा मठादि सब उपादि के साथ उसका संबंध है जिस प्रकार एक आकाश के संबंध से ही सर्वत्र अनुगत एकाकार व्यवहार होता है घटाकाश मठाकाश कर्काकाश गुहाकाश सबके साथ आकाश मिल करके एक आकार व्यवहार होता है इसी प्रकार जितने वस्तु है घटपट आदि सर्वत्र सदरूप ब्रह्म के संबंध से ही एकाकार व्यवहार हो सकता है सत्ता जाति मानने की आवश्यकता नहीं अनुगत ब्रह्म रूप सन्मात्र से ही घट आदि बीच दृष्टान्त दे दिया घट आदि उपाधि भिन्नेशु आकाशेश अनुगत महाकाशे न इव जिस प्रकार घटादि उपाधि भिन्न भिन्न है इस उपाधि से भिन्न आकाश भी अलग अलग हो गया उसमें एक अनुगत महाकाश सर्वत्र महाकाश ही सर्वत्र अनुगत उसी से व्यवहार हो जाता है घटाकाश मटाकाश करकाकाश एक महाकाश से ही एकाकार व्यवहार जैसे हो जाता है ठीक एक सदरूप व्यापक ब्रह्म सबके साथ संबंध है एक ही सदरूप ब्रह्म व्यापक होने से उसी प्रकार उपाधि भिन्न भिन्न होने पर भी जैसे एक आकाश से एकाकार व्यवहार होता है इसी प्रकार उपाधि घटपट आदि भिन्न भिन्न होने पर भी एक सदरूप ब्रह्म व्यापक होने से सर्वत्र एकाकार व्यवहार हो सकता है अलग सत्ता जाति मानने की आवश्यकता नहीं है एकाकार व्यवहार एक ही आकाश से हो जाता है उपाधि भिन्न भी होने पर भी, भी सर्वत्र घटा का स मठा का सरका का गुहा व्यवहार होता है इसी प्रकार एक सदरूप ब्रह्म के संबंध से घटसन पटासन कुड्यम सत पर्वतोस्थि फलम अस्थि सत ऐसे व्यवहार हो सकता है सत्ता जाति नहीं तस्व जाति सत्वरूप कोई जाति नहीं है कुछ स्थान पर जाति नहीं किंतु उपाधि मानते हैं जाति नहीं उन पर उपाधि विशेष अनेक पदार्थ मानते हैं सब विशेष में कि विशेषत्व रहता है वो जाति नहीं उपाधि कहते हैं अभी सत्ता जाति नहीं तो उपाधि मानो अतएव न उपाधि रखी उपाधि भी नहीं मानते उपाधि भी जहां मानते हैं वहां भी कुछ कारण है अनुगत तो व्यवहार के लिए ही उपाधि कल्पना करते हैं अनुगत व्यवहार आय एवं तस्या भी कल्पित ती तो उपाधि भी कल्पित है अनुगत तो व्यवहार करने के लिए जब अनुगत तो व्यवहार का तो एकाकार व्यवहार जाति के बिना सद्रुव ब्रह्म के संबंध से हो सकता है तो जाति उपाधि कल्पना क्यों करेंगे कल्पना तो जितने कम से होता है जब वास्तव है तो ठीक है कल्पना ही करनी है तो व्यवहार यदि कल्पना के बिना हो जाए तो क्यों व्यर्थ कल्पना करना जाति उपाधि कल्पना के बिना जैसे एक आकाश का संबंध घट मठ करक गुहा आदि में होने से आकार व्यवहार हो जाता है घटाकाश भट आकाश आदि इसी प्रकार ब्रह्म एक सद्रूप ब्रह्म के संबंध से घटु अस्थि पटु अस्थि जलम अस्थि फलम अस्थि वृक्ष अस्थि एक आकार व्यवहार हो जाएगा सत्तारूपण जाति मानने की कहता नहीं उपाधि भी नहीं अनुगत व्यवहार के लिए कल्पना करते हैं, सत्व से सन्मात्र ब्रह्म जो सत्व सत्व व्यवहार करते हैं ये सत का धर्म नहीं है सन्मात्र जो ब्रह्म वो तो ब्रह्म स्वरूप ही है ये वशिष्ठ नापी उत्तम योग वाष्ट एक जी आचार्य गुरु रूप से भगवान राम को उपदेश करते हैं राम जी तीर्थाटन में सब गए आने के बाद बहुत वैराग्य हुआ वैराग्य से बैठकर चिंतन करते हैं दशरथ को चिंता होगी ये क्या हो गया पुत्र कुछ बोलता नहीं कुछ नहीं खाता नहीं इसे बैठा रहा गुरु जी को बुला करके कहे देखो राम को कैसे बातें नहीं करता है जब से तीर्थस्थ वापस आया ना खाता है न बात करता है इसी सोचता रहता है तो वशिष्ठ जी उनसे पूछने पर कहते नहीं इसको वैराग्य हुआ है वैराग्य के महासंपत्ति है बहुत पुण्य का फल है आसक्ति होनी तृष्णा बढ़ानी काम क्रोध बढ़ना ये आसुर संपत्ति उसको बढ़ा करके बड़पन नहीं जितने वैराग्य इतना अच्छा है वैराग्य नहीं है तो बढ़ाए यही करना है अत्यंत तो वैराग्य होता तो समाधि वैराग्य अत्यंत हो तो समाधि होने पर ज्ञान होता है भगवान शंकराचार्य ने कहा तो वशिष्ठ जी ने कहा तो ये तो वैराग्य है बहुत अच्छी स्थिति है रामजी का कह करके फिर रामजी को उपदेश करते हैं वशिष्ठ जी योगवासी ग्रंथ में विशेषम संपरी त्यज्य सन्मात्रम यदलेपकूप आ रूपम सत्ताया विदो विशेषम संपरित्यज्य विशेष के बिना एक जो सन्मात्र है सन्मात्रम यद अलेपकम असंग है अलेपक है निरंजन है सन्मात्र सदरूप ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है किसी के साथ कोई संबंध नहीं है क्योंकि सन्मात्र सत्य है बाकी सब कल्पित है कल्पित जल के साथ मरुभूमि का संबंध नहीं होता है कल्पित वस्तु से अधिशान दूषित नहीं होता है कल्पित वस्तु के साथ संबंध नहीं होता है अलेपकम शुद्ध स्वरूप मात्र एक रूपम एक स्वरूप एक रस है महारूपम व्यापक रूपे है सत्ताया तत्परम विदु सत्ता का जो रूप है महारूप वही परम वही उसका स्वरूप है सत्ता सदरूप ब्रह्म ही है तथा सप्त स्वरूपत्व न सत्ता है सदरूप ब्रह्म का स्वरूप है कोई अलग धर्म नहीं है धर्म तो भावात। सत्ता कोई ब्रह्म का धर्म नहीं वो सद्रूप ही ब्रह्म ही है अत्यंत शुद्ध में पद द्वैलक्ष्यमिति भाव तत्वसी महावाक्यार्थ बोध ही ब्रह्म ज्ञान है तत्पद का अर्थ शुद्ध चैतन्यम पद का अर्थ भी साक्षी शुद्ध चैतन्य है दोनों पद का लक्ष्य शुद्ध चैतन्य होने से दोनों पदार्थ की एकता होती है यदि एक अशुद्ध हो जाए एक शुद्ध होगा तो एकत्व तो नहीं होगा श्रुद्धि तुम ही ब्रह्म हो अहम अस्मी ब्रह्म तभी बनेगा यदि दोनों पद का अर्थ एक शुद्ध चेतन हो तो दोनों पद पद तो दो अर्थ एक अत्यंत शुद्धम एवं पद दो लक्ष्य दोनों पद का लक्ष्य एक ही शुद्ध ही चैतन्य लक्षण करके एकत्व तो ज्ञान होता है किसी देवदत्त को पहले देखा था 10 वर्ष पहले दूसरे स्थान में देखा था अभी 10-12 वर्ष के बाद देखते हैं पूर्व देश पूर्व काल अन्य देश अन्य काल को छोड़ करके वर्तमान यहा काल इतने देश में देखते हैं तो अभी रूप बदल गया अलग रूप होने पर भी संशय कभी कभी हो जाता है वही अथा अन्य कोई कहता है स्वयं देवतत्व वही देवतत्ते जिसको देखा था 12 वर्ष पहले अभी वही है गुफा में बैठा है जटा बढ़ गया स्वयं देव तत्व कहने पर तत्काल तद्देश वर्तमान काल वर्तमान देश को छोड़कर के शुद्ध देव एक ही निश्चय होता है तत्ता और ईद तत्ता है तद्देश तत्काल पूर्व काल वर्तमान काल एक है पूर्व देश वर्तमान देश भी अलग देश है तो उस विरोधवंश को छोड़ देंगे केवल देवदत्त पिंड एक ही है लक्षणा करके शुद्ध देवदत्त एक ऐसे ज्ञान होता है इस प्रकार तत्व तद ब्रह्म है तम जीव है दोनों के औपाधि के रूप को छोड़ देना औपाधि छोड़ देने पर शुद्ध चैतन्य रहेगा एक ही शुद्ध चैतन्य तो ज्ञान हो जाएगा अहम अस्मिन परम ब्रह्म वही ज्ञान वाक्यर्थ बोध ही अज्ञान का निवर्तक जो स्वर्पभूत नित्य ज्ञाने सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म अनादिकाल से है वो अज्ञान का आश्रय अज्ञान का प्रकाशक है, अज्ञान का नाशक नहीं अज्ञान का नाशक है वाक्यार्थ बोध अंतकरण शुद्ध होने पर आचार्य मुख से जब सुनेगे तत्व तो से आदि महावाक्य लक्ष्यार्थ निश्चय होने के बाद ही वाक्यार्थ बोध होता है तत्पथ का लक्ष्यार्थ तम पद का लक्ष्यार्थ पहले समझे उसके बाद अहम ब्रह्म ऐसे ज्ञान होता है लक्ष्यार्थ बिना समझे विचार नहीं करके ऐसे में ब्रह्म शब्द कह देते हैं उसको वाक्यार्थ बोध नहीं कहते हैं पदार्थ बोध हो गया किन्तु संशय और विपरीत भावना जब तक है वो ज्ञान कुछ नहीं करता है संशय विपर रहित तो ज्ञान ही अपरुचित ज्ञान और ज्ञान का निवर्तक है अभी फिर पूरा कहता है यदि ज्ञान आत्मा में तो ज्ञान मानना पड़ेगा न एवं अपनी आत्मनो ज्ञानाश्रय तम अंगी कर्तव्य हम तो ज्ञाता में ज्ञाता जानता हूं घटम पश्चा हम जाना मैं आत्मा को ज्ञाता मानना पड़ेगा ज्ञाता मतलब ज्ञान का आश्रय घट ज्ञान आपको है तो ज्ञान का विषय क्या होगा घट होगा ज्ञान का विषय और आप है ज्ञान का आश्रय आत्मा ही ज्ञान का आश्रय होगा घट पटम जानाती घट पट को जानता है पट घट को जानता है पट ज्ञाता है या घट ज्ञाता है ज्ञाता जड़ नहीं होते ज्ञान का आश्रय तो आत्मा ही होगा ज्ञान आश्रय तो हम क्यों कर्तव्य यदि ज्ञान आश्रय नहीं होगा जैसे घट ज्ञान का आश्रय घट ज्ञान का आश्रय इसी प्रकार आत्मा जी ज्ञान का आश्रय नहीं होगा तो घट जैसे जड़ हो जाएगा अन्यथा घटा दिवत अनात्मा तो प्रसंग आता आत्मा को जी ज्ञान का आश्रय नहीं मानेंगे जैसे घट ज्ञान का आश्रय नहीं है इसी प्रकार आत्मा जदि ज्ञान का आश्रय नहीं होगा घटा जिससे अनात्मा है ये भी अनात्मा हो जाएगा घटा आधि बनात्मात्व तो प्रसंग आता क्योंकि आत्मा कौन होता है ज्ञानाधिकरण आत्मा तर्क संग्रह पढ़ो आत्मा क्या है ज्ञानाधिकरण आत्मा ज्ञानाश्रय आत्मत्वम तो, आत्मा का लक्षण है ज्ञानाश्रय से व आत्मत्वाद ज्ञानाश्रय तम आत्मा न लक्षण ज्ञान आश्रयत्व में ज्ञान नहीं तो घट आत्मा नहीं है और आप आत्मा को जो ज्ञान का असर नहीं मानेंगे तो आत्मा या नहीं अनात्मा हो जाएगा और आत्मा ज्ञान से तो लक्षण से नहीं अनुभव ही होता है अहम जाना ऐसा अनुभव होता है नहीं अहम जाना घटो जाना जानाती व्यवहार होता है घटो जानाती व्यवहार होता है ना नहीं और कैसे व्यवहार होता है अहम घटो जाना आदमी ऐसा होता है अहम घटम जाना मी घटो जानते नहीं अहम घटम जाना मैं घटो जानते होता है नहीं घटो नहीं जानता है हम जाना ऐसे तरह होता है ज्ञान हम जाना हम जाना भी कहा तो अहम ज्ञान बान हम मैं ज्ञान जानता हूँ मतलब मेरे में ज्ञान है ज्ञान आश्रय में हूँ आत्मनु ज्ञानाश्रय तो प्रतीश्च ज्ञानाश्रय तो की प्रतीत होती है अनुभव मैं जानता हूँ ज्ञाता तथा जन साक्षी चेता केवलो निर्गुण इत्यादि श्रुत्या निर्गुण ब्रह्म तो आत्मा नहीं तथा तो जो आत्मा वही ब्रह्म है ब्रह्म तो निर्गुण है आत्मा है ज्ञानासे ज्ञान गुण है ज्ञानासे आत्मा निर्गुण ब्रह्म के साथ एक, एक कि कैसे होगा ब्रह्म के साथ साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च और साखी चेतन रूप केवल शुद्ध है निर्गुण है ब्रह्म है निर्गुण और आत्मा में ज्ञाना से ज्ञान एक गुण है तो ज्ञाना तो तो से जो आ गुण वाला आत्मा निर्गुण ब्रह्म के साथ एक कैसे होगा निर्गुण ब्रह्मत्व आत्म न न तथा न निर्गुण ब्रह्मत्व आत्म आत्मा निर्गुण ब्रह्म नहीं होगा आत्मा तो सगुण है क्या गुण है आत्मा में ज्ञान ज्ञान ज्ञान रूप गुण आत्मा में है तो ज्ञानश्रे तो हो जाएगा सगुण हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म के साथ एक केस होगा ऐसा संकाहन से उत्तर देते हैं स्वरूप में ज्ञानम न गुण सगुण यदि अनात्मसत्व वा ज्ञेया ज्ञेयो पतेत ज्ञान मे स्वरूपमेव ज्ञान भी मेरा स्वरूप ही है न गुण ज्ञान कोई गुण नहीं है आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान है न गुण स यदि गुण भवे थ यदि ज्ञान गुण हो जाएगा तो अनात्मत्वम असत्व बा ज्ञा ज्ञा तो है पते थे ज्ञान को यदि गुण मानेंगे तो ज्ञान ज्ञेय होता है या अज्ञेय होता है जिसका ज्ञान आपको होता है उसको कहते ज्ञेय घट को हम जानते हैं तो ज्ञाता कौन होगा जानने वाला है ज्ञाता घट को क्या कहेंगे ज्ञाता कहेंगे ज्ञान के विषय को ज्ञ कहते हैं। घट जिस प्रकार ज्ञ हुआ यदि आत्मा में ज्ञान होता है वो तो ज्ञान का ज्ञान होगा घट का ज्ञान हो तो ज्ञ कौन हुआ घट का ज्ञान हो तो ज्ञ हो गया घट ज्ञान का ज्ञान होगा तो ज्ञ कौन होगा ज्ञान होगा घट का ज्ञान हो तो ज्ञ हो गया घट ज्ञान का ज्ञान होगा तो ज्ञ होगा ज्ञान होगा तो आत्मा ज्ञान यदि गुण होगा वो ज्ञान गुण ज्ञ है अथवा अज्ञ है यदि ज्ञ होगा जितने ज्ञ पदार्थ है ज्ञान के विषय है सब अनात्मा है जड़े है ज्ञान का विषय आत्मा नहीं होता है जितने ग्ञ पदार्थ सब अनात्मा है जो आप देखते हैं इतने लोग को लो बैठे है सब अनात्मा सब आत्मा है फिर कहता हम तो वृक्ष देखते हैं मनुष्य पशु देखते हैं वो क्या जड़े है क्या बता आत्मा है चेतन है तो गेय तो चेतन हो सकता है वस्तु तो चेतन नहीं दिखता है शरीर दिखता है स्थूल शरीर वृक्ष दिखता है वो चेतन दिखता है आत्मा दिखा है कभी आत्मा नहीं चेत जड़ शरीर ही दिखता है जो दिखता हो वो जड़ है और जो चेतन है वो दिखता नहीं है विभिन्न चेष्टा शरीर के स्वरूप से कल्पना करती है चेतन है वृक्ष में वृद्धि होती है करता है रस निकलता है तो उसको चेतन कहते हैं किंतु चेतन आत्मा ज्ञ नहीं है एक दृग रूप है चेतन बाकी सब दृश्य है दृग रूप चेतन है ज्ञान रूप है बाकी सब ज्ञेय है आत्मा ज्ञेय है आत्मा ज्ञ नहीं है यदि ज्ञय हो जाएगा अनात्मा हो जाएगा यदि आत्मा में ज्ञान गुण मानेंगे वो ज्ञान गुण ज्ञ है अथवा नहीं है ये प्रश्न यदि ज्ञान रूपक गुण ज्ञे होगा तो क्या हो जाएगा अनात्मा हो जाएगा जड़ हो जाएगा अनात्मत्व ज्ञेत्व अनात्मत्वम जितने ज्ञ पदार्थ है सब अनात्मा है दूसरा शरीर दिखता है वो अनात्मा है आत्मा नहीं दिखता है ज्ञ अनात्मत्व यदि कहेंगे जो आत्मा में ज्ञान रूप गुण हम कहते हैं वो ज्ञ नहीं होता है अर्थात तो उसका ज्ञान नहीं होता है जिसका ज्ञान होगा उसको ज्ञ कहते हैं क्या जिसका ज्ञान नहीं होगा उसको ज्ञ कहेंगे आत्मा में जो ज्ञान रूप गुण है उस उसको यदि ज्ञ नहीं मानेंगे उसका ज्ञान नहीं होता है जिसका ज्ञान नहीं होता है ऐसे वस्तु है करके निश्चय होगा जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है वो तो वस्तु है करके निश्चय होता है सस का ज्ञान होता है कभी बंध्या का ज्ञान होता है तो बंध्या है कहीं सस् विषाण कही है जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है वो वस्तु तुच्छ है है ही नहीं है इसी प्रकार आत्मा में जो गुणो ज्ञान है यदि उसका ज्ञान नहीं होगा ज्ञान का भी ग्रहण नहीं होगा तो ज्ञान हे करके कैसे निश्चय होगा असत तो हो जाएगा दोनों तरफ आपत्ति इसको कहते उभय तज्जू रज्जू बांध दिया इधर जाओ तो बंधन इधर जाओ तो बंधन खोलते खोलते खोलते देखो तो बांध गया और फिर जो तो खोलते देखो तो इधर बांध गया ए जादूगर दिखाते हैं करके रसोई लगा दिया वो तो खोलते खोलते खोलते इससे करते करते देखा पूरा बांध फिर बांध गया इधर खोलते खोलते देखे ये बंध गया उधर तो जा बंधन इधर जा बंधन सिद्धांत पूछता है तुम कह तो आत्मा में ज्ञान मानना पड़ेगा ज्ञान रूप गुण यदि ज्ञान रूप गुण मानेंगे हम तो कहते ज्ञान मेरा स्वरूप है गुण नहीं है यदि ज्ञान का आप गुण मानोगे वो तो ज्ञान रूप गुण ज्ञ होता है या नहीं होता है बताओ कौन पूछ रहा है सिद्धांत पूछ है पूर्व ज्ञान रूपक गुण ज्ञय है अथवा नहीं है यदि ज्ञान रूपक गुणों ज्ञय मानेंगे तो क्या पति आप ज्ञान अनात्मा हो जाएगा जड़ो हो जाएगा क्योंकि ज्ञ पदार्थ सब अनात्मा है और ज्ञान रूपक गुणों जब ज्ञय नहीं होता है उसका ज्ञान नहीं होता है तो सत्सान जैसे असत तो हो जाएगा तुझसे हो जाएगा है ही नहीं जिसका ज्ञान कभी नहीं होता है उसको क्या कहेंगे असत कहेंगे अनात्मत्वम असतम वा दो अनात्व तो कदा ज्ञे अनात्मत्वम और अज्ञयत्व असत पते थे स्वरूपमे ब्ञानम न गुण ज्ञानम मम स्वरूपमेव। व्ञान तो मेरा स्वरूप है ज्ञान कोई गुण नहीं है मेरे में यदि ज्ञान तार्किक तार्कि तो ज्ञान को गुण कहते हैं वेदांति कहते ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वयं ज्ञान रूप आत्मा ही है वो तो गुण नहीं है यदि ज्ञान को गुण मानोगे का वो ज्ञाय होगा तो क्या आप ज्ञ अनातत्व ज्ञान रूप गुण यदि ज्ञ होगा तो अनात्म हो जाएगा अज्ञ होगा तो असत्य हो जाएगा दोनों तरफ ज्ञान मानव तो अनात्मा हो जाएगा और मान तो असत हो जाएगा इसलिए गुण नहीं मान न चाहिए ज्ञान को मैं क्या समम ज्ञानम चैतन्यम स्वरूपमेव चैतन्य को ही ज्ञान कहते स्वरूप ये न तो मदास तो गुण मेरे में आसे तो कोई गुण है ज्ञान ऐसा नहीं है क्यों नहीं कुता ही तथा स गुणो यदि यदि ज्ञान रूप गुण होता आदि नदी इत्यादि न सचैतन्यम स गुणों यदि स्वरूपम एवं ज्ञानम न गुण स गुण यदि स यदि गुण सशबद से क्या लेना ज्ञान लेना चाहिए चैतन्य ज्ञान चैतन्य तो नपुंसक है कैसे कहा गया सगुण स यदि गुणो गुण पुंग होने से सा भी पुल्लिंग कर दिया चैतन्य है नपुंसक तो चैतन्य में गुण यदि होगा तो गुण पुल्लिंग होने से स गुण कर दिया दे दिया टीका में विधेयपिंग का निर्देश है तो ज्ञान चैतन्य लेना चाहिए और वो नपुं सके तो भी गुण पुल्लिंग होने के कारण स यदि गुण गुण होता है विधेय उद्देश्य होता है ज्ञान चैतन्य तो उद्देश्य के अनुसार नपुंस के भी कर सकते तथा यदि गुण हो सियात ऐसे भी कह सकते हैं और स यदि गुण हो सभी भी कह सकते हैं विधेयक अनुसार लिंग होने से सब सुलिंग हो गया शैत्यम य प्रकृति जल से शैत्यम यथ सा जल से प्रकृति शैत्यम शीत भाव शैत्यम शीत स्पर्श होता है शीत जो ठंडापन है सा जल से प्रकृति प्रकृति शब्द स्त्रिंग होने चाहिए सा प्रकृति का उद्देश्य क्या है सैत्यम यथ है सैत्यम यथ तथ ऐसा कहना चाहिए यथ सैत्यम तथ जल से प्रकृति ऐसा कहना चाहिए तत् नहीं कह करके सा कहा गया सा इसलिए कह गया क्योंकि प्रकृति स्त्रिंग है यथ सैत्यम सा जल से प्रकृति तो सा शब्द सैत्य को लेने के लिए यत सा जल से प्रकृति सा जो लिया है विधेय प्रकृति स्त्रिंग होने से सा कहा उद्देश्य लेंगे तो क्या होना चाहिए तत्म यथ सैत्यम तत् जल से प्रकृति ऐसे कहना केन्द्र ऐसे तो भी कहा जाता है सा जलस्य प्रकृति इसी प्रकार यद ज्ञानम मत स्वरूपम स यदि गुण ना गुण यदि स गुण स मतलब ज्ञान गुण पुल्लिंगों से सुल्यों कर दिया तद ज्ञानम यदि गुण सियात स जो क्या गुण है विधेय विधेय अपलिंग निर्देशी क्या चैतन्यम गुण इति बदन वादी प्रश्नवीर जो वादी कहता है चैतन्य गुण है तार्किक लोग कहते ज्ञान गुण है चैतन्य गुण ऐसे कहने वाले वादी को पूछना चाहिए उससे पूछो चैतन्य न आत्मा विषय वो चैतन्य ज्ञान से आत्मा का ग्रहण होता है या नहीं होता है आत्मा का ज्ञान होता है या नहीं चैतन्य को आत्मा से भिन्न मान करके कहते आत्मा उसे ज्ञ होता है या नहीं होता है ये पूछना यदि ज्ञ होगा उभ था भी दूषण माव यदि आत्मा ज्ञ हो जाएगा तो अनात्मा हो जाएगा चैतन्य को mm य मानो तो अनात्म हो जाएगा चैतन्य के द्वारा आत्मा ग्रहण होगा तो आत्मा अनात्म हो जाएगा अनात्मी क्या हो ज्ञा ज्ञ आत्मा को यदि वेद्य मानेंगे तो अनात्म तो हो जाए घोटादी के समान और अवेद्य मानेंगे तो असत हो जाए सस विशाणी के समान इसलिए ये जो ज्ञान मानते हो वो ज्ञान का विषय आत्मा ज्ञ होगा तो अनात्मा हो जाएगा तो नहीं तो शु विशान जी सशत हो जाएगा इसी प्रकार ये जो ज्ञान रूप गुण मानेंगे वो ज्ञान रूप गुणों के द्वारा आत्मा का ग्रहण होगा तो आत्मा अनात्मा हो जाएगा नहीं तो असत तो हो जाएगा अथवा जो ज्ञान गुण है वो गुण यदि ज्ञेय होगा वो क्योंकि तान्या वेदांत में क्या है ज्ञान आत्मा एक ही आत्मा और ज्ञान एक होने का ना वो ज्ञान आत्मा से अभिन्न ज्ञान ज्ञेय होता है या नहीं होता है आत्मा से अभिन्न ज्ञान यदि ज्ञ होगा तो क्या आपत्मा और जड़ हो जाएगा यदि ज्ञेय नहीं होगा तो असत हो जाएगा यही पूछने के लिए वो ज्ञान के द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है या नहीं आत्मा ज्ञ होता है या नहीं ज्ञ हो जाएगा जड़ हो जाएगा ज्ञ नहीं होगा तो असत तो हो जाएगा इसलिए ज्ञान को आप जो गुण कहते हो गुण नहीं होगा वो तो आत्मा के स्वरूप है दोनों तरफ दो से गय तो आत्मा को वेद माने तो अनात्म हो जाएगा ज्ञान को गुण मान करके वो आत्मा से अभिन्न ज्ञान ज्ञ हो जाए तो अनात्म हो जाएगा हटादि के समान और अवैध होगा तो असत हो जाएगा सस विश्री की समान यह आपत्ति है इसलिए यदि आत्मा न स्वस्थ